ब्रह्म बृहदारण्य उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद है जो इसका स्वरूप है और जिसमें यह लीन हो जाता है वह एक ही ब्रह्म है ऐसा यह बतलाया गया है तो भला यह जगत किस रूप से स्थित हुआ उत्पन्न और लीन होता है पंचभूत रूप से वे भूत नाम रूपात्मक है और नाम रूप सत्य है ऐसा बतलाया जा चुका है उस पंचभूत स्वरूप सत्य का ब्रह्म सत्य है किंतु भूत सत्य है किस प्रकार है यह बतलाने के लिए ही यह मूर्तामूर्त ब्राह्मण है मूर्तामूर्त भूत स्वरूप होने के कारण देह इंद्रिय रूप भूत और प्राण भी सत्य है उन देहेन्द्रिय स्वरूप भूतों की सत्यता निश्चय करने की इच्छा से ये दो ब्राह्मण आरंभ किए जाते हैं यही इस उपनिषद की व्याख्या है क्योंकि देह और इंद्रियों के सत्यत्व का निश्चय करने के द्वारा ही सत्य के सत्य ब्रह्म का होता है यह गया है कि प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है सो प्राण कौन से है तथा प्राण विषय उपनिषदे कितनी और कौन कौन सी है इस प्रकार ब्रह्मोपनिषद के प्रसंग से मार्ग में पड़ने वाले कुए और बगीचों आदि के निश्चय के समान श्रुति इंद्रियों और प्राणों के स्वरूप का निश्चय करती है शिशुस्यक मध्यम प्राण का उसके उपकरणों सहित वर्णन श्लोक पहला जो कोई आधान प्रत्याधान स्थूणा और बंधन रज्जु के सहित शिशु को जानता है वह अपने से द्वेष करने वाले सात भ्रातृव्यों का अवरोध करता है यह जो मध्यम प्राण है वही शिशु है उसका यह शरीर ही आधान है यह शिर ही प्रत्याधान है प्राण स्थूणा है और अन्न दाम है, है, है।, है? भ्रातृव्य दो प्रकार के होते हैं द्वेश करने वाले और द्वेश न करने वाले उनमें जो द्वेष करने वाले भ्रातृव्य होते हैं उन द्वेशी भ्रातृव्यों का वह अवरोध करता है सिर में स्थित जो सात प्राण विषय उपलब्धि के द्वार है उनसे होने वाले विषय संबंधी राग साथ साथ उत्पन्न होने वाले होने के कारण भ्रात्रव्य है क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टि को विषयमुख करते हैं अतः वे द्वेष करने वाले भ्रात्रव्य है कारण वे प्रत्यात्म दर्शन को रोकने वाले हैं। कठोपनिषद में भी कहा है स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रिय को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया इसलिए जीव बाह्य विषय को देखता है अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि सो so, जो कोई इन शिशु आदि को जानता है इनके अर्थात स्वरूप का निश्चय करता है, वह इन भ्रातृव्यों का अवरोध अपरण अर्थात विनाश कर देता है इस प्रकार फल श्रवण से अभिमुख हुए उस गार्ग्य से अजात शत्रु कहता है निश्चय यह शिशु है यह कौन जो यह मध्यम प्राण है शरीर के मध्य में जो यह लिंगात्मा प्राण है जो पांच प्रकार से शरीर में प्रविष्ट होकर ब्रहन पांडरवस सोम और राजन इन नामों से कहा जाता है जिसमें वाणी और मन आदि इंद्रिया विशेष रूप से निबद्ध है जैसा कि घोड़े के पैर बांधने के मेघो के दृष्टांत से बदलाया जाता है वह यह प्राण शिशु के समान अन्य इंद्रियों की तरह विषयों में पटु न होने के कारण शिशु है मूल मंत्र में शिशुम साधन ऐसा कहा गया है सो उस वत्सानीय इंद्रिय रूप शिशु का आधान क्या है उसका यह कार्य रूप भौतिक शरीर ही आधान है जिसमें कुछ रखा जाए उसे आधान कहते हैं उस उस अतः प्राण का यह शरीर अधिष्ठान है, क्योंकि इसमें अधिष्ठित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली इंद्रिया विषय की उपलब्धि का द्वारा होती है वे केवल प्राण में ही निबद्ध नहीं होती ऐसा ही अजात ने दिखलाया भी है इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर की उपलब्धि नहीं होती शरीर स्थान में एकत्रित हुई इंद्रियों में तो उपलब्धि के के स्वरूप में ही की उपलब्धि होती है। यह बात हाथ दबाकर जगाने के द्वारा दिखाई गई है यह सिर्फ प्रत्याधान है इसका प्रदेश विशेषो के प्रति प्रत्याधान किया जाता है इसलिए यह प्रत्याधान है प्राण अर्थात अन्नपान जनित शक्ति है प्राण और बल ये पर्याय है इस शरीर में बल का आधार ही प्राण है जैसा कि जिस अवस्था में यह जीव शरीर को निर्बल करता हुआ समोहों को प्राप्त होता है इस वाक्य में देखा जाता है जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा कूटे के आश्रित होता है उसी प्रकार शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणा है ऐसा कि निका मत है अन्न बंध रज्जु है क्योंकि भोजन किए जाने पर अन्न तीन प्रकार से परिणाम को प्राप्त हो जाता है उसका जो स्थूल परिणाम होता है वह मल और मूत्र दो रूप में होकर इस भूमि को प्राप्त होता है जो मध्यम परिणाम होता है, रस है, है। है, वह वह रस रस लोहितादि क्रम से अपने कार्यभूत सात धातुओं वाले शरीर को शरीर को पुष्ट करता अन्नमय इसलिए अपने कारणभूत अन्न के आने पर उसकी पुष्टि होती है तथा उसके विपरीत हो होने, होने पर क्षीण होकर गिर जाता है तथा जो सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत उर्क अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता है वह नाभि से ऊपर हृदय देश में आकर हृदय से फैली हुई बहत्तर सहस्त्र नाड़ियों में प्रवेश कर। बल को करके जो शिशुसिंग रखने का कारण होता है इसी से जिसके दोनों ओर पाश है ऐसी बछड़ा बांधने की रस्सी के समान अन्न प्राण और शरीर का बंधन है मध्यम प्राण रूप शिशु के नेत्र अंतर्गत सात अक्षि अक्षितिया अब प्रत्याधान में उस शिशु के नेत्र में कुछ जाती उपनिषद श्लोक दूसरा उसका ये है उनके द्वारा रुद्र इस मध्य प्राण के अनुगत है और नेत्र में जो जल है उसके द्वारा मेघ जो कनि न का दर्शन शक्ति है उसके द्वारा आदित्य जो काली मा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इंद्र अनुगत है नीचे के पलक द्वारा पृथ्वी इसके अनुगत है एवं ऊपर के पलक द्वारा जो इस प्रकार जानता है उसका क्षीर्ण नहीं होता उसमें ये सात करती है शरीर में अन्न के कारण रहने वाले नेत्र स्थान में आरूढ़ उस इंद्रिय रूप प्राण में ये आगे कही जाने वाली सात सात संख्या वाली अक्षितिया जो अक्षिति अक्षयता का कारण होने के कारण अक्षिति कहलाती है रहती है यद्यपि उपान उपान इस सूत्र के अनुसार धातु अर्थ में होता है तथापि यहाँ भी रुद्रादि रुद्रादिप्तवता सज्ञ करण मंत्र ही है इसलिए यह भी उप उपूर्वक स्था धातु में आत्मनेपद रहना विरुद्ध नहीं है वे अक्षितया कौन सी है जो बतलाई जाती है उनमें ये जो नेत्र के भीतर लोहित की प्रसिद्ध राजिया तो में जल के द्वारा देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत है वह प्राण का अन्नभूत अक्षरी है जैसा की मेघ के बरसने पर प्राण आनंदित हो जाते हैं इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है जो कनि नका अर्थात दर्शन शक्ति है. उस कनि नका के द्वारा आदित्य मध्यम प्राण में प्रवेश करता है नेत्र में वर्ण है उसके द्वारा अग्नि इसमें उपस्थित होता है, में जो है उसके उससे और के पलक द्वारा इसमें अनुगत है. क्योंकि इस दोनों की अधरत्व में समानता है तथा ऊपर के पलक द्वारा द्वलोक अनुगत है क्योंकि ऊर्धत्व में उन दोनों की समानता है ये सातों निरंतर प्राण के अन्न होकर उपस्थित होते हैं इस प्रकार जो जानता है उसे यह फल प्राप्त होता है जो इस तरह उपासना करता है उसके अन्न का कभी क्षय नहीं होता श्रोत्रादि शु, शु, प्राणों के सहित सिर में चमस दृष्टि का विधान श्लोक तीसरा इस विषय में यह श्लोक है चमस नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसमें विश्वरूप यश निहित है उसके तीर पर साथ और वेल के द्वारा संवाद करने वाली आठवीं वाहक रहती है जो नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चम्मच है वह सिर है क्योंकि यही नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चम्मच है उसमें विश्वरूप यश निहित है प्राण ही विश्वरूप यश है प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसे कहता है उसके तीर पर सात ऋषि रहते हैं प्राण ही ऋषि है प्राणों के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक आठवीं है वही वेद के द्वारा संवाद करती है हाँ इस अर्थ में यह श्लोक मंत्र है बिलश बिलश चमसह इत्यादि इत्यादि अब श्रुति इस मंत्र का अर्थ है यह नीचे की और चिद्र वाला और ऊपर की ओर से उठा हुआ चमस कौन है वह यह शिर है क्योंकि वह चमस के समान आकार वाला है किस प्रकार क्योंकि यह नीचे के और छद्र वाला है कारण मुख छिद्रूप है और सिर बुधनाकार होने के कारण यह ऊर्ध्व है इसमें विश्वरूप यश निहित है जिस प्रकार चम्मच में सोम रहता है इसी प्रकार उस सिर में विश्व रूप नाना रूप अर्थात अनेक रूपों वाला यश निहित स्थित है वह यश क्या है प्राण ही अनेक रूपों वाला यश है प्राण अर्थात सात श्रोतरादि और उनमें सात भागों में विभक्त होकर फैले हुए मरुत वायु यश है ऐसा मंत्र कहता है क्योंकि वे श्रोतरादि शब्द आदि के ज्ञान के हेतु है, है। यहाँ स्पुर प्राण ही समझने चाहिए वे ही ऋषि है प्राण के विषय में ही मंत्र ऐसा कहता है आठवीं वाक वेद के द्वारा संवाद करती है वह वेद के द्वारा संवाद करने वाली वाक आठवीं है इसी से कहा है आठवी है वह वेद के द्वारा संवाद करती है में विभाग पूर्वक सप्तषी श्लोक चौथा यह दोनों कान ही गौतम और भरद्वाज है यह ही गौतम है और यह दूसरा भरद्वाज है ये दोनों नेत्र ही विश्वामित्र और जमदग्नि है यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदग्नि है ये दोनों नासारंध्र ही वशिष्ठ और कश्यप है यह ही वशिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है तथा वाक ही अत्रि है क्योंकि वागे द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है जिसे अत्रि कहते हैं वह निश्चय नाम वाला ही है जो इस प्रकार जानता है वह सबका अत्ता भक्षण करने वाला होता है सब इसका अन्न हो जाता है यह दोनों कर्ण ही गौतम और भरद्वाज है यह दक्षिण और उत्तर कर्ण ही क्रमशः अथवा विपरीत क्रम से गौतम और भरद्वाज है इसी प्रकार नेत्रों के विषय में उपदेश करते हुए मंत्र ने कहा है कि यही ही विश्वामित्र और जमदग्नि है इनमें दक्षिण नेत्र विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदग्नि है अथवा इससे विपरीत क्रम से समझना चाहिए किस फिर नास नासध्र के विषय में उपदेश करते हुए मंत्र ने कहा है कि ये ही दोनों वशिष्ठ और कश्यप है पूर्ववत दाया छिद्र है और बाया कश्यप है अधन भक्षण क्रिया का संबंध होने के कारण वाक ही सप्तम ऋषि अत्रि है क्योंकि वाग के द्वारा ही अत्र भक्षण किया जाता है अतः यह प्रसिद्ध नाम वाला है अर्थात अत्ता होने के कारण यह अत्ति है जो कि अति होते हुए ही परोक्ष रूप से अत्रि कहा जाता है इस अत्रि शब्द की निरुक्ति का ज्ञान होने से पुरुष प्राण के इस संपूर्ण अन्य समुदाय का अत्ता भक्षण करने वाला होता है यह अन्न भक्षण करने वाला ही होता है परलोक में पुनः अन्न से युक्त नहीं होता सरु, भवति इस वाक्य से यही बात कही गई है जो इस प्रकार इस उपरुक्त प्राण के यथार्थ स्वरूप को जानता है वह इस तरह मध्यम प्राण होकर आधान प्रत्याधान भोक्ता ही होता है भोज्य नहीं होता अर्थात भोज्य वर्ग, वर्ग से निवृत्त हो जाता है शिशु ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण समाप्त तृतीय ब्राह्मण कहा गया है कि प्राण ही सत्य है जो प्राणों की उपनिषद है उनकी वे ये प्राण है ऐसा कहकर ब्रह्मोपनिषद के प्रसंग से व्याख्या कर दी गई है अब यह बतलाना है कि उनका स्वरूप क्या है और उनकी सत्यता किस प्रकार है अतः शरीर एवं इंद्रिय रूप सत्य सजक पंचभूतों के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है जैसे उपाधि विशेष के निषेध द्वारा नीति नीति इत्यादि रूप से श्रुति को ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करना अभिष्ट है ब्रह्म के दो रूप श्लोक पहला ब्रह्म के दो रूप है मूर्त और अमूर्त मर्त्य और अमृत स्थित और यत् तथा सत और तत्थ पंचभूत जनित देह और इंद्रियों से संबद्ध है मूर्त और वाला, और अमूर्त मर्त्य अमृत वाला सर्वज्ञ और सर्वशक्ति ब्रह्म सौपाख्य सोपाधिक है वह क्रिया कारक और रूप सम, तथा समस्त व्यवहार का आश्रय है वही ब्रह्म समस्त उपाधि विशेषो से रहित सम्यक ज्ञान का विषय अजन्मा अजर अमर अभय वाणी और मन का भी अभिषय है तथा अद्वैत होने के कारण उसका नेति नीति इस प्रकार निर्देश किया जाता है इस प्रकार जिनके अपवादन द्वारा ब्रह्म का नीति नेति इस प्रकार निर्देश किया जाता है वे उस परम ब्रह्म परमात्मा के ये दो रूप हैं, जहाँ वाव शब्द निश्चयार्थक है अर्थात अविद्या द्वारा आरोप जाने वाले जिन रूपों के द्वारा अरूप पर ब्रह्म निरूपित होता है वे ये दो ही रूप है वे दो रूप कौन से हैं मूर्तम च मूर्त तथा अमूर्तम च ही वे रूप है अर्थात जिनमें उनके अपने अन्य विशेषणों का अंतर्भाव हो जाता है ऐसे ब्रह्म का ये मूर्त और अमूर्त दो ही रूप निश्चय किए जाते हैं किंतु मूर्त और अमूर्त के वे अन्य विशेषण कौन से है सुबलाए जाते हैं मृत्यम चर्त्यम मरणधर्मी और अमृत विपरीत स्वभाव वाला स्थित परिचिन अर्थात की अपेक्षा विशेष रूप से किए जाने वाले असाधारण धर्म विशेष वाला और तत् सत से विपरीत स्वभाव वाला अर्थात वह इस प्रकार सर्वदा परोक्ष रूप से कहे जाने योग्य मूर्ता मूर्त के विभाग पूर्वक मूर्त रूप और उसके रस का वर्णन इस प्रकार मूर्त और अमृत चार विशेषण युक्त है उनमें कौन से विशेषण मूर्त के है और कौन से अमृत के इसका विभाग किया जाता है श्लोक दूसरा जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है वह मूर्त है यह मृत्य है यह स्थित है और यह सत है उसका मूर्त का इस मृत्य का इस स्थित का इस सत का यह रस है जो कि यह तपता है यह सत का ही रस है वह, वह यह मूर्त अर्थात मिले हुए अवयवों वाला है इसके अवयव एक दूसरे में अनुप्रविष्ट रहते हैं यह घनीभूत अर्थात सहत है वह क्या है जो अन्य है किसके अन्य है वायोर अंतरिक्ष इन दो भूतों से अतः बचे हुए पृथ्वी आदि तीन ही मूर्त है यह मृत्य है यह जो तीन भूत है है। है क्यों? क्योंकि परिचिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु से संयोग किए जाने पर उससे विरुद्ध रहती है जिस तरह स्तंभ और भित्ति आदि से घट इस प्रकार मूर्त स्थित परिचिन और अर्थांतर से संबंध रखने वाला है अतः अर्थान्तर से विरोध होने के कारण वह मृत्य है यह सत अर्थात विशेष माण असाधारण धर्मों वाला है इसी से परिचिन्न है परिच्छिन्न होने के कारण मर्त्य है और इसी से मूर्त है अथवा मूर्त होने के कारण मर्त्य है मरते होने के कारण स्थित है और स्थित होने के कारण सत है अतः इन चारों धर्मों का एक दूसरे में विभिचार <coughs> न होने के कारण इनका यथेष्ट विशेष विशेषण भाव और कार्य कारण भाव दिखलाना उचित है यह चार विशेषणों से युक्त मूर्त सभी प्रकार ब्रह्म का मूर्त रूप है इन चार विशेषणों में से किसी एक को ग्रहण करने पर अन्य विशेषण भी ग्रहित हो ही जाते हैं इसी से श्रुति कहती है उस इस मूर्त का इस मृत्य का इस चित का और इस सत्य का अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त भूतत्र का यह रस यानी सार है तीनों ही भूतों का सारतम सविता है तीनों भूत इसी सार वाले है क्योंकि वे इसी के द्वारा विभक्त किए हुए विभिन्न रूपों वाले होते हैं यह जो सविता है जो यह सवित्र मंडल तपता है वह आदिदैविक कार्य का रूप है क्योंकि यह सत्र भूत त्रय का रस है इस प्रकार ग्रहण किया जाता है वह मूर्त सविता ही तपता है और सारतम भी है और जो मंडलांतर्गत आदिदेविक कारण है उसका हम आगे वर्णन करेंगे विशेषणों सहित अमूर्त रूप और उसके रस का वर्णन श्लोक तीसरा तथा वायु और अंतरिक्ष अमूर्त है ये अमृत है ये यत है और ये ही त्यत है कुछ इस अमूर्त का इस अमृत का इस यत का और इस त्यत का यह सार है जो कि इस मंडल में पुरुष है यही इस त्यत का सार है यह अधिद दर्शन है भाष्यर्थ अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है वायु अंतरिक्ष जो दो भूत रह गए हैं वे अमृत है क्योंकि वे अमूर्त है तथा अमूर्त होने के कारण ही वे अदा किसी से भी उनका विरोध नहीं है अमृत कहते हैं अमरण धर्मी को यह चल अर्थात स्थित से विपरीत व्यापी यानी अपरिचिन्न है चूंकि दूसरों से इस यत् के विशेषण विभक्त नहीं है इसलिए यह त्यत है अर्थात त्यत इस प्रकार पूर्ववत परोक्ष रूप से ही पुकारे जाने योग्य है उस इस अमूर्त का इस अमृत का इस यत्शील का और इस त्यत परोक्ष का अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त अमूर्त का यह रस है भगवान है जो कि यह इस मंडल में पुरुष यानी इंद्रियात्मा हिरण्यगर्भ यानी प्राण ऐसा कहा जाता है वही इस अमूर्त भूत का रस अर्थात पूर्ववत सारतम भाग है अमूर्त भूतद्वय इस पुरुष रूप सार वाले है हिरण नगरूप लिंगात्मा के आरंभ के लिए ही अव्याकृत से इन दोनों भूतों की अभिव्यक्ति होती है उसके था था उसके लिए साधन होने से ये भूतद्वय उस पुरुष रूप सार वाले ही है यह तत् यह तथ का ही सार है क्योंकि यह जो मंडलस्थ पुरुष है इस मंडल के समान ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए यह भूतद्वय का सार है अतः मंडलस्थ पुरुष और इन दोनों भूतों का साधर्म है अतः यह का ही सार है इस प्रकार प्रसिद्ध के समान त्यत को इन्हीं का, का मत है कि हिरण्यगर्भ गर्भ विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण है उस अवस्था में हिरण्यगर्भ गर्भ विज्ञानात्मा का कर्म वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है वह कर्म वायु और अंतरिक्ष रूप आधार वाला होकर अन्य भूतों का प्रेरक होता है उस अपने कर्म के द्वारा हिरण्य गर्भ वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है इसलिए उनका रस यानी कारण कहा जाता है किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि मूर्त के रस सार से इसकी सदृशता नहीं है तीन मूर्त भूतों का रस तो मूर्तमंडल ही देखा गया है जो भूतत्र से समान जाति वाला अर्थात जड़ है उनका रस चेतन नहीं है इसी प्रकार अमूर्त तो भी उनके समान ही अमूर्त रस होना चाहिए क्योंकि इन दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान ही है जिस प्रकार चार धर्मो से युक्त मूर्त और अमूर्त का विभाग किया गया है उसी प्रकार उसी न्याय से मूर्त रसवान और रस तथा अमूर्त रसवान और उसका और रस का भी विभाग करना उचित है अर्थ जरतीय न्याय का आश्रय देना उचित नहीं है पूर्व पक्ष जिस प्रकार हम अमूर्त भूतों के रस को चेतन मानते हैं उसी प्रकार यदि मृत्य भूतों के रस में भी मंडलोपाधिक चेतन ही विवक्षित माने तो सिद्धांति तुम्हारा यह कथन बहुत थोड़ा है क्योंकि यहाँ मूर्त और अमूर्त रस ही नहीं सर्वत्र ही मूर्त और अमूर्त भूत मात्र ब्रह्मरूप से विवक्षित है पूर्व पक्ष किन्तु पुरुष शब्द का अचेतन में प्रयोग होना तो संभव नहीं है सिद्धांति ऐसी अलग अलग रहते हुए प्रजाउत्पन्न नहीं कर सकते अतः इन सात पुरुषों को हम एक कर दे ऐसा विचार कर उन्होंने इन सात पुरुषों को एक कर दिया इत्यादि अन्य श्रुतियों के वाक्यों में न समय आदि के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है यह अधिदेवत मूर्तामूर्त है ऐसा कर, कर जो पूर्वोत्ता उपसहार किया गया है वह अध्यात्म मूर्तामूर्त का विभाग बतलाने के लिए है अध्यात्म मूर्तामूर्त के विभाग पूर्वक मूर्त का वर्णन श्लोक चौथा अब अध्यात्म मूर्तामूर्त का वर्णन किया जाता है जो प्राण से तथा यह जो देहांतर्गत आकाश है उससे भिन्न है यही मूर्त है यह मर्त है यह स्थित है यह सत है यह जो नेत्र है वही इस मूर्त का इस मृत्य का इस स्थित का एवं इस का ही सार है अब मूर्ता मूर्त का अध्यात्म विभाग बतलाया जाता है वह मूर्त क्या है यह ही है यह क्या है जो प्राणवायु से भिन्न है अर्थात इस आत्मा शरीर के भीतर जो आकाश है और जो देहस्थ प्राण है इन दोनों को छोड़कर जो शरीर के आरंभक तीन भूत है वे ही मर्त्य है इस प्रकार अन्य सब समझना चाहिए। इस का ही यह जो चक्षु है, रस है अर्थात आध्यात्मिक यानी शरीर आरंभक भूतों का यही रस यानी सार है जिस प्रकार अधिदैवत वूर्तवर्ग आदित्य मंडल के कारण सारवान है उसी प्रकार यह समस्त शरीर उस सार से ही सारवान है शरीर के अवयवों में प्रथम होने के कारण भी चक्षुसार है उत्पन्न होने वाले जीव के सबसे पहले नेत्र ही उत्पन्न होते हैं इस विषय में अग्नि तेज रूप रस हुआ यह लिंग है चक्षु भी तेजस ही है आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुसार चक्ष सार वाले ही है यह सत का ही रस है यह कथनचत तीनों भूतों का चक्षु के मूर्तत्व एवं सारत्व में हेतु प्रति, हेतुत्व प्रतिपादन करने के लिए है अध्यात्म अमूर्त का उसके विशेषणों सहित वर्णन श्लोक अब अमूर्त का वर्णन करते हैं प्राण और इस शरीर के अंतर्गत जो आकाश है वे अमूर्त है यह अमृत है यह यत है और यही त्यत है उस इस अमूर्त का इस अमृत का इस यत का इस त्यत का यह रस है जो कि यह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है यह त्यत ही रस है अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है जो बचे हुए दो भूत प्राण और यह देहांत आकाश है वे अमूर्त है शेष अर्थ पूर्ववत है इस तत्व का यह रस यानी सार है जो कि यह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है दक्षिण नेत्र में इस प्रकार विशेष नेत्र का ग्रहण शास्त्र अ प्रत्यक्ष होने के कारण है दक्षिण नेत्र में इस प्रकार विशेष नेत्र का ग्रहण शास्त्र प्रत्यक्ष होने के कारण है लिंगदेह का विशेष रूप से दक्षिण नेत्र में अधिष्ठात्रत्व है ऐसा शास्त्र का प्रत्यक्ष है क्योंकि समस्त श्रुतियों में ऐसा ही प्रयोग देखा गया है यह त्यत ही सार है यह कथन पूर्ववत विशेष रूप से ग्रहण न होने के कारण त्यत अमूर्त दोनों भूतों का दक्षिण नेत्र स्थित पुरुष के अमूर्तत्व और सारत्व में ही हेतुत्व प्रतिपादन करने के लिए है इंद्रियात्मा पुरुष के स्वरूप का वर्णन सत्य शब्द के वाच्य एवं ब्रह्म के उपाधि अध्यात्म और मुर्त के विभाग का कार्यकरण भेद से विभाग किया गया अब श्लोक आधिदेविक्लोक उस इस पुरुष का रूप ऐसा है जैसा हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र जैसा सफेद उन्नी वस्त्र जैसा इंद्रगोप गोप जैसी अग्नि के ज्वाला जैसा श्वेत कमल और जैसी बिजली की चमक होती है जो ऐसा जानता है उसकी श्री बिजली की चमकते चमक के समान सर्वत्र एक साथ फैलने वाली होती है अब इसके पश्चात नीति नेति यह ब्रह्म का आदेश है नीति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है सत्य का सत्य यह उसका नाम है प्राण ही सत्य है उनका यह सत्य है उस इस इंद्रिय आत्मा इंद्रियात्मा पुरुष के वासनामय वासनामयूर्त स्वरूप की वासना और व्यामोह के आश्रयभूत रूप का वर्णन करते हैं जिसमे की विज्ञानवादी वैनाशिकों को ऐसा भ्रम हो गया है कि बस इतना ही आत्मा है नैयायिक और वैशेक ऐसा मान मानने लगे है कि यह और वासना रूप ही पटके रूप के समान आत्मा नामक द्रव्य का गुण है तथा सांख्यवादियों का मत है कि यह तीन गुण वाला वाला वाला स्वतंत्र एवं प्रधान रूप वाला आश्रय वाला पुरुषार्थ के से आत्मा के लिए प्रवृत्त होता है कोई कोई अपने को उपनिषद सिद्धांत सिद्धांतावलंबी मानने वाले भी ऐसी प्रक्रिया रचते है एक तो मूर्तामूर्त राशि है और दूसरी परमात्मा संज्ञक उत्तम राशि है तथा अजात शत्रु द्वारा जगाए हुए कर्ता भुक्ता के साथ जो विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा का समुदाय है वह पूर्वोक्त दोनों से भिन्न तीसरी मध्यम राशि है। विद्या पूर्वप्रज्ञा और कर्म का समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त मूर्ता भूत राशि एवं ज्ञान कर्म के साधन कार्य कारण समूह प्रयोज्य है इस प्रकार तीन राशि की कल्पना कर लेने के पश्चात वे के के के साथ संधि कर लेते हैं और यह आश्रित है ऐसा कह कर फिर उससे हो जाने डर दर से डरते हुए ऐसा कहने लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के आश्रय रहने वाला गंध पुष्प के न रहने पर भी उड़िया या तेल के आश्रित रहता है उसी प्रकार संपूर्ण कर्म राशि लिंगदेह का वियोग होने पर भी परमात्मा के एक देश को आश्रय करती है और परमात्मा का वह एक देश अन्य से प्राप्त हुए उस गुण रूप कर्म के द्वारा निर्गुण होने पर भी सगुण हो जाता है तथा तो वह कर्ता ही बद्ध या मुक्त होता है इस प्रकार वे वैशिष्यों के चित्त का भी अनुसरण करते हैं भूत राशि से आने वाली वह कर्म राशि स्वतः निर्गुण ही है क्योंकि वह परमात्मा का ही एक देश है स्वयं उत्पन्न हुई अविद्या अनागंतुका होने पर भी पृथ्वी के धर्म उसर के समान अनात्मा का धर्म है इस प्रकार इस कल्पना से वे सांख्य मत अवलंबियों के चित्त का भी अनुसरण करते हैं तार्किकों के साथ सामंजस्य की कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्था को रमणीय मानते हैं किंतु उपनिषद सिद्धांत को तथा सब प्रकार की युक्तियों से आने वाले विरोधों को नहीं देखते सो किस प्रकार परमात्मा का स्व अवयत्व स्वीकार करने पर उसमें संसारित्व, तथा कर्म के स्थान में उत्पन्न होने की आदि दोष ही गए हैं और यदि भेद माना जाए तो विज्ञानात्मा का परमात्मा के साथ अभेद होना संभव नहीं है और यही और यदि यह कहो कि घटाकाश करकाकाश और भूछिद्राकाश आदि के समान लिंग शरीर ही परमात्मा के औपचारिक एक देश रूप से कल्पित है, अर्थात लिंग रूप से कल्पित जो परमात्मा हैदय है, तो पर तो हुआ है इत्यादि कल्पना असंगत ही ठहरेगी इसके सिवा अपने निवास योग्य स्थान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के वासना के संचारित होने की तो मन से भी कल्पना नहीं की जा सकती तथा इस विषय में और संचय हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है है है मानव मानव ध्यान करता वेग से चल रहा है। जो संकल्प इसके हृदय में स्थित है उस समय वह हृदय के समस्त शोकों को पार हो जाता है इत्यादि श्रुतियां भी सहमत नहीं है इन श्रुतियों का यथाश्रुत अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करनी उचित नहीं है क्योंकि ये आत्मा का करने में में प्रवृत्त है तथा इसी अर्थ में अर्थ समस्त उपनिषदों का होता अतः के की कल्पना करने में कुशल ये सभी लोग उपनिषद के अर्थ को उल्टा कर देते हैं तो भी यदि वह वेद का तात्पर्य हो तो भले ही रहे मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है किंतु भरती प्रपंच के राशि त्रय सिद्धांत में ब्रह्म के दो ही रूप है ऐसा कहना उचित नहीं है जबकि मूर्ता और ये, ये, और ये अमूर्त दो रूप हो और उनसे तथा उनके बीच में कोई चौथा रूप न हो उसी समय ऐसा निश्चय करना ठीक होगा कि ब्रह्म के दो ही रूप है नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये ब्रह्म के एक देश विज्ञानात्मा के ही रूप है अथवा विज्ञानात्मा द्वारा परमात्मा के के के रूप है। उस समय भी रूपे ऐसा ऐसा द्विवचनंत प्रयोग प्रयोग उचित नहीं होगा, वासनाओं होने कारण रूपाणि बहुवचनंत अधिक, अधिक उचित होगा अर्थात दो तो मूर्त और अमूर्त एवं तीसरा रूप वासनाएं यदि कहो कि परमात्मा के रूप तो मूर्त और अमूर्त दो ही है वासनाएं तो विज्ञानत्मक की है तो उस अवस्था में मूर्ता के विषय में ऐसी वाचो युक्ति प्रदर्शित करना कि ये विज्ञानत्मक के द्वारा को प्राप्त होते हुए परमात्मा के रूप है व्यर्थ ही होगा, क्योंकि विज्ञानत्मक का द्वारत्व तो वासनाओं के लिए भी ऐसा ही है इसके सिवा एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विकार को प्राप्त होती है ऐसी मुख्य वृत्ति से कल्पना भी नहीं की जा सकती और विज्ञानत्मा परमात्मा से कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है क्योंकि ऐसी कल्पना करने में तो अद्वैत सिद्धांत की ही हानि होती है अतः वेदार्थ से अनभि पुरुषों की ऐसी मनमानी कल्पना वेदाक्षरों से बाह्य है और अक्षरों को छोड़कर किया हुआ अर्थ वास्तविक वेदार्थ अथवा वेदार्थ में उपयोगी नहीं हो सकता क्योंकि अपने प्रामाण्य में वेद किसी की अपेक्षा नहीं रखता अतः राशि की कल्पना ठीक नहीं है यह जो दक्षिण नेत्र अंतर्गत पुरुष है इस वाक्य द्वारा अध्यात्म प्रकरण में लिंगात्मक का आदित्य मंडल में, में पुरुष है इस प्रकार तस्य इस पद से प्रकृत लिंगात्मक का ग्रहण किए जाने के कारण वही ग्रहण किया गया है जो कि यह अमूर्ता तथा रस है विज्ञान का ग्रहण नहीं किया गया पूर्व पक्ष विज्ञानमय का भी प्रकरण है इसलिए विज्ञानमय के ही रूप क्यों नहीं है। क्योंकि इस से तो का ही ग्रहण किया गया है है ऐसी बात नहीं है क्योंकि विज्ञानमय को अरूपवान रूप से बतलाना अभिष्ट है यदि ये महारजनादि रूप उस विज्ञानमय के ही हो तो उसका नेति नेति इस प्रकार अनिर्वचनीय रूप से आदेश नहीं किया जा सकता यह आदेश तो किसी और का ही है विज्ञानमय का नहीं है नहीं क्योंकि अरे मैत्रेयी विज्ञाता को किसके द्वारा जाने इस प्रकार विज्ञानमय रूप से आरंभ करके छठे अध्याय के, के अंत में वह यह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इस प्रकार उपसंहार किया है तथा तो ऐसा मानने पर ही विशेष रूप से ज्ञान कराऊंगा यह प्रतिज्ञा भी सार्थक हो जाती है। यदि व्यवहारातीत का ज्ञान करना अभिष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा सार्थक हो सकेगी इसका ज्ञान कराए जाने पर यह अपने ही को मैं ब्रह्मा हूं ऐसा जान जानता और शास्त्र निष्ठा को प्राप्त करता है तथा किसी से भी भय को प्राप्त नहीं होता और यदि विज्ञान में कोई अन्य हो तथा तो नेति नेति इस वाक्य से किसी अन्य का निर्देश किया गया हो तो उस अवस्था में यह ब्रह्म अन्य है तथा तो मैं अन्य हूँ विपरीत किया जाएगा अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ग्रहण नहीं होगा अतः हेतस्य इत्यादि मंत्र से बतलाए हुए रूप लिंग पुरुष के ही है सत्य के सत्य परमात्मा का स्वरूप बतलाना है अतः यहाँ संपूर्ण सत्य बतलाना आवश्यक है सत्य के ही विशेष रूप वासनाएं हैं, उसके ये रूप बतलाये जाते हैं ये इस प्रकृत लिंगात्मा पुरुष के रूप है वे रूप कौन से हैं? सो बतलाये जाते हैं लोक में जिस प्रकार महारजन वस्त्र महारजन हल्दी को कहते हैं उससे रंगा हुआ जो वस्त्र है वही तो महारजन है उसी प्रकार स्त्री आदि विषय का सहयोग होने पर चित्त का ऐसा ही रंजनाकार वासनामय रूप उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण यह पुरुष वस्त्रादि के समान रक्त रंगा हुआ या अनुरक्त कहा जाता है तथा लोक में जिस प्रकार पांडु आविक सफेद ऊन होता है अविक भेड़ के विकार ऊन आदि को आविक कहते हैं जिस प्रकार वह पांडुर श्वेत श्रे, वर्ण होता है उसी प्रकार दूसरी वासना का रूप होता है इसी प्रकार लोक में जैसे इंद्र गोप अत्यंत लाल रंग का होता है वैसा ही इस पुरुष की वासना का भी रूप होता है यहाँ कहीं तो विषय विशेष की अपेक्षा से राधा का तारतम्य है और कहीं पुरुष की चित्तवृत्ति की अपेक्षा से है तथा लोक में जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला दिप्तिमती होती है वैसे ही कहीं कही किसी की वासनाओं का रूप भी होता है और जिस तरह कुंडरीक श्वेत कमल सफेद रंग का होता है उस प्रकार भी किसी की वासनाओं का रूप होता है जिस प्रकार विद्युत बिजली का एक बार चमकना सब और प्रकाश करने वाला होता है वैसे ही ज्ञान रूप प्रकाश की वृद्धि की अपेक्षा से किसी की वासना का रूप हो जाता है वासना के इन रूपों के आदि अंत मध्य संख्या अथवा देश काल या निमित्त का कोई निश्चय नहीं किया जा सकता क्योंकि वासनाएं अगणित है और वासनाओं के के हेतुओं का भी कोई अंत नहीं है, जैसा कि उपनिषद चौथे अध्याय में मया मया आदि बतलावेगी, अतः जिस प्रकार जना वस्त्र होता है इत्यादि दृष्टान्त स्वरूप संख्या का निश्चय करने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है रूपों का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात वासना के रूप इस इस प्रकार के है इस दिखाने के लिए है अंत में जो एक बार बिजली के चमकने के समान वासना का रूप दिखाया गया है वह यह दिखाने के लिए है कि अव्याकृत से प्रादुर्भूत होते हुए हिरण्यगर्भ की बिजली के समान एक बार ही अभिव्यक्ति होती है अतः जो उस हिरण्यगर्भ की वासना के रूप को जानता है उसकी सकृत विद्युता सी होती है और वही दोनों दो निपात निश्चय है तात्पर्य रूप को जानता है उसकी इसी प्रकार श्री यानी ख्याति होती है, जैसे कि हिरण्य गर्भ की इस प्रकार सत्य के अवशेष स्वरूप का निरूपण कर जिसे हमने सत्य का सत्य कहा है उसी ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है अथ सत्य के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात क्योंकि जो सत्य का सत्य है वही बचा, बचा रहता है सो बताया जाता है नीति नीति इस प्रकार किया हुआ निर्देश किंतु नीति नीति इन दो शब्दों द्वारा सत्य के सत्य का निरूपण किस प्रकार अभिष्ट है सो बताया जाता है समस्त उपाधि रूप विशेष के निषेध द्वारा उसका निरूपण किया जाता है जिसमें कि नाम रूप कर्म भेद जाति अथवा गुण रूप कोई भी विशेषता नहीं है क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति तो इन्हीं के द्वारा होती है किंतु ब्रह्म में इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है इसलिए यह अमुक है इस प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता जिस प्रकार लोक में यह वैध चेष्टा करता है, है सिंगों वाला है ऐसा कहकर बैल का निर्देश किया जाता है उसी प्रकार उसका निर्देश नहीं किया जा सकता आरोपित नाम रूप और कर्म के द्वारा किन्तु जिस समय संपूर्ण उपाधि रूप विशेष रहित स्वरूप का ही निर्देश करना आविष्ट होता है तब तो उसका किसी भी प्रकार से निर्देश नहीं किया जा सकता तब तो यही एक उपाय रह जाता है कि प्राप्त निर्देश के प्रतिषेध द्वारा ही यह नहीं है यह नहीं है इस प्रकार उसका निरूपण किया जाए यहाँ में जो दो नकार है, वे द्वारा समस्त विषयों कर व्याप्त करने के लिए है अर्थात जो कुछ भी विषय रूप से प्राप्त होता है इनके द्वारा उनका निषेध कर दिया जाता है इससे ऐसी आशंका का भी परिहार हो जाता है कि समस्त वस्तुओं का निषेध करने के कारण इसके द्वारा ब्रह्म का भी निर्देश नहीं हुआ अन्यथा इन दो नकारों के द्वारा जिन दो प्रकृत वस्तुओं का निषेध किया गया है उन प्रकृत प्रतिशु दो पदार्थों से भिन्न जो ब्रह्म है उसका निर्देश नहीं हुआ वह कैसा है इस आशंका की निवृत्ति नहीं होगी ऐसी स्थिति में पुरुष की जिज्ञासा का निवर्तक न होने के कारण वह निर्देश भी निर्वर्तक होगा और मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा इस वाक्य का प्रयोजन भी अपूर्ण रह जाएगा किंतु जिस समय संपूर्ण दिशा और कि जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है उस समय समस्त उपाधियों के निराकरण द्वारा मैं लवण लवन खंड के समान एक करस प्रज्ञान घन और सत्य का सत्य रूप ब्रह्म ऐसा बोध हो जा होता है अतः सब प्रकार से जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा में बुद्धि निश्चल हो जाती है इसलिए नेति नेति ये दो नकार के लिए है पूर्व पक्ष तो क्या बड़े प्रयत्न से कमर कसकर ब्रह्म का इस प्रकार निरूपण करना उचित है सिद्धांती? हाँ पूर्व पक्ष कैसे सिद्धांती? नहीं क्योंकि न इति न इति न, न। इस आदेश के इति शब्द से व्याप्तव्य नकार से संबंध रखने वाले समस्त विषयों के प्रकारों का निर्देश किया गया है जिस प्रकार की गांव गांव सुंदर है इस दीपा द्वारा सभी गांव हैं। है इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं है इसलिए यही ब्रह्म का निर्देश है और जैसा कहा कि सत्य का सत्य यह उसकी उपरिषद है सो इस प्रकार से वह परब्रह्म सत्य का सत्य है अतः यह ब्रह्म का उचित ही नामधेय बतलाया गया है नाम को नामधेय कहा जाता है वह क्या है सत्य का सत्य प्राण ही सत्य है और यह उनका भी सत्य है मृताम ब्राह्मण समाप्त